द्रम कर्णे श्रीनाम देवा भद्रं पशेम क्षेत्र स्थिर ओथर्वेदी मंडिका अद्वैत प्रकरण के उन्नीसवे कारिका तक विचार हो गया आगे बीसवें कारिका के लिए अवतरण देते हैं ठीक आप स्वपक्षम उपका स्वयुक्त पक्षम से दूसरे अपना पक्ष का बतला दिया अपना पक्ष क्या है कैसा है बता दिया है वो एक ही अद्वैत आत्मा है अज्ञान के सहारे से सारा सृष्टि हो जाती है जैसे एक जादूगर माया के द्वारा एक वस्तु बना देता है वस्तु वास्तव में होते नहीं है जो जादूगर के द्वारा बनाए वस्तु वास्तव में नहीं है केवल भाषते है वैसे द्वैत भाषता ही है वास्तविक का स्वरूप सुषुप्ति, समाधि मूर्छा आदि में भी मिलना चाहिए उसमें द्वैत नहीं मिलता मन जब तक है तब तक बाहर विषय है मन नहीं है तो विषय नहीं है स्वप्न में मन काम करता है तो मन काम करता है तो विषय दिखता है ए, मनो मनोमात्र द्वितम यंचित मनुषो यमन भाव द्वैतम लभ्य है उपलब्धि नहीं होती द्वैत की तो मन मात्र ये मन है तो द्वैत है अगर मन अमनीय अवस्था में चला जाता है जो अपना काम करना छोड़ देता है कारण भाव में जाके लीन हो जाता है सुषुप्ति समाधि मिर्षा आदि में उसका द्वैत दोईत नहीं मिलता दोईत नहीं, नहीं कल्पना है जैसे रज्जु में सरपाती की कल्पना होती है ठीक इस प्रकार उस सच्चिदानंद आत्मा एक अद्वैत आत्मा है उसने कल्पना है यह अपना पक्ष बताया अब अपना पक्ष का कथन करके सिद्धांत हमारा यही है वेदांत सिद्धांत यही है सारांश यही है कथन करके स्वयुक्त पक्षम अनुभाषित अपना ही एकदेशी है अपने को वेदांत ही मानते हैं किन्तु वेदांत का पूरा ज्ञान उनको नहीं है अपने समूह के हैं दूसरे नहीं है द्वैतवादी नहीं मानते तो अद्वैतवादी ही है किंतु उनके मत से अद्वैत हो नहीं पाता स्वयुक्त पक्षम अनुवास उनके अनुवाद करके एक देशी के मत को अनुवाद करके दोष देते हैं उनका कहना ठीक नहीं है ऐसा कहना चार हैं। <coughs> स्वयुक्त पक्ष में चार की टिप्पणी स्वयं पक्ष संसार दशायाम द्वैतम सत्यम मानी द्वैत को भी सत्य मानते हैं संसार काल में जब अभी संसार अवस्था में है तो द्वैत है ये भी सत्य वास्तविक मानते हैं और मोक्ष दशाया अद्वैतम और मोक्ष दशा में तो अद्वैत हो जाता है द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत इस प्रकार तो है द्वैत और अद्वैत दोनों मानने वाले द्वैत भी सत्य है संसार दशा में द्वैत है और बाद में अद्वैत हो जाता है वो मुख्य काल में अद्वैत हो जाता है वो भी सत्य है दोनों को सत्य मानना एक को कल्पित मानना और एक को सत्य मानना ऐसा नहीं फर्क है संसार दशा भी तो भाषा हम कल्पित तो मानते हैं और वो सत्य मानते हैं कितना कारक है एकदेशी प्यारों बारे में आरि का है अजात भाव से जातिम इच्छी वादि जो अजन्मा है आत्मा अजन्मा जो आत्मा है भाव आत्मतत्वस्य जो आत्मतत्व है कैसा अजन्मा है उसका ही बादिना जाति मिशन जाति माने जन्म जनदातु से मन प्रत्यय करेंगे तो जन्मा करें तो बनता है तीन प्रत्यय करेंगे तो जाति बनता है जाति का अर्थ जन्म बाद कुछ वादी लोग हैं मूल्य में चालाक हैं वो ऐसा मानते हैं उत्पत्ति मानते हैं उस आत्मा की जीव वास्तव में उत्पन्न हुआ है आत्मा जीव रूप से उत्पन्न हुआ है वास्तविक है ऐसा मानते हैं घटाकाश वास्तविक है ऐसा इसी प्रकार जाति मानते हैं लोग कुछ एकदेशी लोग हैं उत्पत्ति मानते हैं आत्मा की संसार काल में आत्मा उत्पन्न हो गया संसारी बन गया ऐसा मानते हैं ही अजातो अमृतो भावो कथम मर्कदा यश्यति ही मन स्मार्ट कार उनका कहना गलत है क्यों गलत है आजाद जो अमृत भाव है अम, अमर स्वरूप है आत्मा जन्म ही नहीं होता जिसका उसके कथम मर्त्यम यश्य मृत्यु को प्राप्त कैसे होगा जो जन्म होगा उसका मुरेगा जाते से ध्रुव मृत्यु मर्तत्व तो को प्राप्त कैसे होगा जो अजन्मा है अमर है वो मर्त तो प्राप्त कैसे हो सकता किसी प्रकार हो नहीं सकता सिद्धांति ने पूर्वार्ध पुर्व, जो है अनुवाद है उत्तरार्ध खंडन है ठीक है। अनुवाद अनुवाद अनुवाद भागम हैं जो अनुवादभागज पूर्वार्ध भाग उसका विभाजन करके दिखाते हैं तू करके कहते तेतु चाहिए। तो पुनः कैचि उपनिषद व्याख्याता ब्रह्मवादि बाबदुका अजातस्य आत्मतत्व अमृतस्य स्वभावत जातिम उत्पत्ति पर ये तु पुनः कुछ लोग ऐसे उपनिषद के व्याख्याता हैं, उपनिषद के व्याख्या करने वाले लोग हैं ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मविता मानते हैं अपने को बाब दुकाहा कहते हैं अतिशये न बदन बाब दुकाहा यंग लुक करके उ कै किया हुआ है बल बदधातु से उंग धातु रे का चो क्रिया सुमारे यंग यंग होगा एंग वो से लुक होगा दिक्कत होगा दीर्घों की तरह सूत्र से अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा बाबत शब्द बन जाएगा उससे उदिमागी बाबूदुख बार बार बोलने वाले अतिशय न बदती थी बाबदु कह बाब दुख अतिशय न बदंती बहुत बोलते हैं पुनर्पन बदंती बाबदू कहा ऐसे बाबदू बाचाल लोग कुछ हैं अजात जो अजन्मा आत्मा है जो बाबदू कहें बोलने में चतुर हैं ऐसे लोग कहते हैं अजातश्यव आत्मतत्व से आत्मत्व तो कैसा है जन्म नहीं होता आत्मा का न जाय न भो कशित इत्यादि है अजातश्यव आत्मतत्व से अमृत जो अमर है अमृत स्वरूप है अमर स्वरूप है अजन्मा है वो सात्मतत्व का स्वभाव तो जाति मुत्पत्ति मिजरी कल्पना से जाति तो हम भी मानते हैं महाकाश स्वाभाविक है घटाकाश काल्पनिक है ये जीव काल्पनिक है और सच्चिदानंद आत्मा सत्य है उपाधि के कारण से तो जन्म होता है किंतु वास्तविक नहीं हो सकता कंतु ये वास्तविक मानते है स्वभाव अथवा तो जाति उत्पत्ति में इच्छन जाति मान उत्पत्ति ऐसा इच्छा करते हैं आत्मा उत्पन्न होता है वास्तविक रूप से उत्पन्न होता है माईक रूप से नहीं वास्तविक रूप से उत्पन्न होता है ऐसा परमार्थता एवं वास्तविक हाँ। हाँ, रूप से उत्पन्न होता आत्मा ऐसी इनकी कल्पना है एकदेशी होता है किन्तु तो? अब आगे खंडन है तेसाम जाते चेत उनके मत में भी आत्मा की उत्पत्ति होती है तेसाम एकदेशी नाम उन एकदेशियों के मत में आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं जब तेसाम जाते चेत अगर जात है आत्मा जाते सप्तमी जात मानने पर उत्पत्ति मानने पर आत्मा की उत्पत्ति मानने पर क्या होगा फिर तदेव मर्त्यम यवश्यम जो उत्पन्न वाला होगा वो अवश्य मरेगा जात से ध्रुव होगा वो जो उत्पन्न हुआ है वो अवश्य मरेगा स्थिति अवश्य मर्त्यत्व को प्राप्त होगा सच अजातो ही अमृतोभाव स्वभावता सन आत्मा कथम मर्तताम वो जो ये होना संभव नहीं है उत्पन्न होना क्यों अजात है आत्मा जन्म नहीं होता आत्मा का न जा मृत है वापि पश्च इत्यादि श्रुति है कठोपरिषद है न पैदा होता है न मरता है अजातो ही माने अस्मात्त जो अजन्मा है अमर स्वरूप है मरने वाला नहीं ऐसा भाव माने जो पदार्थ आत्म तत्व है वह स्वभाव था स्वभाव से है पारमार्थिक रूप से है वास्तविक है अजन्मा है अमृत अमर स्वरूप है ऐसा होते हुए आत्मा वो आत्मा कथम मर्तम विशेष कैसे मृत्यु को प्राप्त करेगा क्यों अगर उत्पन्न होगा तो मरेगा हो नहीं सकता एक बात न कथम जन मर्तत्व स्वभाव वैपरीतम से किसी प्रकार भी मर्तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता आत्मा अगर जन्म मानेंगे तो मृत्यु बांधना पड़ेगा मर्तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता क्यों स्वभाव वैपरीत्यम कथम चन नैश्चित अपने स्वभाव का विपरीतपना कोई भी धारण निकल कर नहीं सकता अग्नि का उष्णत्व तो अग्नि छोड़ नहीं सकता जल का शीतला जल छोड़ नहीं सकता अपना धर्म जो स्वभाव होगा वो तो अपने कहीं भी रहेगा ही तो मर्त्य अमर्त्य है अमर है अमृत है अजन्मा है वो तो कैसे मर्तित्व तो को प्राप्त तो हो सकता है उसका स्वभाव मर्तित्व तो है ही नहीं अमरत्व तो है वो तो मर्तृत्व तो तो को कैसे प्राप्त हो सकता है किसी प्रकार कोई भी प्रस्तुत पदार्थ स्वभाव और वैपरिकतम न यश्य अपने स्वभाव का विपरीत पना में कोई भी जा नहीं सकता जैसा जिसका स्वभाव है सूर्य कभी ठंडा नहीं हो सकता वो सत्व ही रहेगा वह जल में शीतता ही रहेंगे जल कभी गर्म दिखता है अलग बात उपाधि के कारण से अग्नि के संपर्क होने से गर्म दिखता है अगर आप श्यम ही अस्मात प्रकृत जलस्य कालिदास ने कभी प्रयोग किया है जल का स्वभाव क्या शीतता ही है तो उष्णा जल मानते हैं अब थोड़ी देर बाहर रख उसको अपने स्वभाव में पहुंच जाएगा उसका स्वभाव तो शीतता ही है उष्णता औपाधिक है उसकी वैसे अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता आत्मा आजाति वाला स्वभाव वाला है अमृत स्वभाव वाला है तो वो जाति होना जन्म होना और मर्त होना संभव नहीं किसी प्रकार भी हो नहीं सकता ये कहा ठीक स्वभावता एवं अजात स्वभावत एवं अमृत आत्मतत्व से आत्मतत्व कैसा है आत्मस्वरूप कैसा है स्वभावता अजात है अजन्मा है कभी जन्म होता हो कभी नहीं होता हो ऐसा है ही नहीं स्वभावता स्वभावत एवं अमृत आत्मतत्व से आत्मतत्व का विशेषण ऐसा है स्वभावत पारमार्थिक रूप से अजन्मा है और स्वभावतः अमृत है अमर है अमरत्व है जिसमें परमार्थतः एवं वास्तविक है वो आत्मा का स्वरूप है वो अमृतत्व और अजत्व ऐसा तो स्वरूप होते है जातिम उत्पत्तिम ये स्वीकार स्वीकार बनती उस आत्मा के जाति माने उत्पत्ति ये स्वयुद्या हमारे वेदांति माने जाते हैं द्वितवादी नहीं मानते अपने को वेदांति मानते एक देशी ये स्वयु अपने अंग हैं। एक है एकदेशी है ये स्वीकार करते हैं लोग उत्पत्ति मानते हैं कैसे हो सकता है किसी प्रकार होने उत्तराध तो खंडन के लिए है जात से ध्रुव मृत्यु दिनांदगी गीता में कहा है द्वितीय अध्याय जाते ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म प्रत्य पैदा होगा तो मरेगा अवश्य मरेगा जो पैदा होगा मृत्यु निश्चित है कोई भी हो मृत्यु निश्चित है जो पैदा होगा उसकी मृत्यु होगी होगी अगर आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो मृत्यु भी मानना पड़ेगा और स्वभाव क्या है आत्मा का अजन्मा है अमर है उसको उत्पत्ति संभव भी नहीं है मृत्यु संभव भी नहीं है यही इनकी इनका दोष है एक वेशियों का दोष है कहा इत्यादि का तेषाम जाते चित अगर वो जाति मानते हैं, जन्म मानते हैं आत्मा के जन्म मानते हैं वास्तविक जन्म मानते हैं तो तदेव मर्तताम यवश्यम जो जन्म होगा अवश्य मर्तताम यती अवश्य मर्तत्व तो को प्राप्त होगा आत्मा को मरने वाला समझ मानना पड़ेगा फिर फिर मोक्ष की दशा में आत्मा अजर अमर होगा कहना नहीं सो होगा क्यों जो पैदा होगा तो मरेगा ये दोष है उनमें ठीक आ रही अजा तो ही इत्यादि अक्षराणी उगते अर्थ हो जाएगी अजा तो ही इत्यादि है ना <laughs> ये जो अजातो ही अमृतो भावो वर्ता श्यपी ये उत्तरार्थ कार्य का है उसका कि शब्दावली का इसी विषय में योजना करते हैं कहा चार की टिप्पणी अर्थ है जात से अमृतत्व रूपे आते जो जात होगा वो अमर हो नहीं सकता जो तो पैदा होगा वो तो मरते तो प्राप्त होगा अमृत कैसा होगा आत्मा अम, अमर है अमृत है तो उसमें मर्तित्व तो होना संभव नहीं है कहा सच इत्यादि कहा भाषण कहा सच अजातो ही अमृतोभाव जो अजन्मा है और अमर है ऐसा आत्मा है स्वभाव से ऐसा होते हुए दो उसमें धर्म दिखाई देते हैं ये तो है अजन्मा अजातत्व तो धर्म दिखाई पड़ता है और एक अमृतत्व तो दिखाई पड़ता है ऐसा होते हुए आत्मा कथम मरतना में से जब ऐसे व्यक्ति कैसे मर सकता है मरते तो क्यों यदि जात मानेगा तो मरते मानना ही पड़ेगा नहीं हो सकता इनके कहना ठीक नहीं सो माने एक देश का ठीक नहीं कहा कथन चलमर्थित स्वभाव स्थिति किसी प्रकार भी अपना स्वभाव का विपरीत कोई हो नहीं सकता आगे टीका पदार्थान स्वभावैपरीत गमनम अनुपमन इधर उत्तम प्रबंध है जो भी वस्तु होगा पदार्थ मानी वस्तु जो भी वस्तु होंगे अपने स्वभाव का विपरीत जाना किसी का भी संभव नहीं होगा जो वस्तु जैसा है उसका स्वभाव उसके पास हमेशा रहेगा अगर अजन्मा है तो अजन्मा ही रहेगा उसको जन्म होना संभव नहीं है और जो जन्म वाला होगा तो फिर मरेगा ही वो जिसका जैसा स्वभाव होगा उसको कोई परित्याग नहीं कर सकता इसको विस्तार करते हैं कैसे हो सकता है पदार्थान स्वभाव विपरीतवान वस्तु नाम पदार्थ बने वस्तु जितने भी वस्तु होते हैं जितने पदार्थ हैं विषय हैं स्वभाव के विपरीत गमनम अनुपमन अपने स्वभाव का विपरीत जाना संभव नहीं होता युक्ति संगत यदि उत्तम ये जो पूर्व में कहा पूर्व कार्य का मैं दिखाया नहीं अमृतो भावो इत्यादि कहा था अजात अमृत भाव तो को इसी का विस्तार करते हैं प्रपंच इसका विस्तार करते हैं आगे क्या बोलते हैं कार्य है नब्त्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्न्य था भावो न कथित भविष्य न नवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतिर्य भावो न कथंचित भविष्य अमृतम न भवति जो अमृत होगा वो मर्त्य नहीं हो सकता अमर होगा वो मर्त्य नहीं हो सकता अमृतम न भवति ऐसा करना अमृत कभी मर्त्य नहीं हो सकता और न मर्त्यम अमृतम था और मर्त्यम अमृतम न भवती तथा उसी प्रकार आ, मर्ते कभी अमृत नहीं हो सकता मरते मरते ही रहेगा और अमृत अमृत ही रहेगा आत्मा का स्वभाव अमृत है वो तो मर्त्य कैसे हो सके अगर जाति मानेगे मर्त्य मानना पड़ेगा न भवती अमृतम मर्त्यम अमृतम मर्त्यम न भवती जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं हो सकता और तथा मर्त्यम न अमृतम उसी प्रकार मरते जो होगा अमृत नहीं हो सकता क्यों प्रकृतिर अन्यथा अभाव न तथा जित अपने स्वभाव जो होता है जिसका जैसा स्वभाव है प्रकृति माने स्वभाव अपने स्वभाव का अन्यथा प्रकार कोई कर नहीं सकता अमृत कभी मर्त नहीं हो सकता मर्त कभी अमृत नहीं हो सकता क्यों प्रकृति अन्यथा अभाव न कथांचन भविष्य थी कथांचित भविष्य थी प्रकृति के मान स्वभाव स्वभाव का अन्य प्रकार बदलना संभव नहीं होता सूर्य का स्वभाव उष्ण है उसको बदलना संभव है जल का स्वभाव शीतता है ठंडा है शीत है उसको बदलना संभव है प्रकृति अन्यथा अभाव न कथांचित भविष्य अपना अपना जो स्वभाव है उसका बदलना किसी को भी संभव नहीं है प्रकृति का अन्य करना संभव नहीं होता प्रकृति माने हो प्रकृति माने स्वभाव स्वभाव स्वभाव जो वस्तु का जैसा है जैसा धर्म है उसका परित्याग नहीं होता अन्य करना संभव नहीं अजन्म कहना और मरते कहना होता है जाति को तो मरते मानना पड़ेगा संभव नहीं है ये एक ऋषि का मत में दोष है, ये है कहा। <coughs> अच्छा ठीक तत्र पूर्वार्ध पूर्व जो पूर्वार्ध है ना उत्तरार्ध हेतुमत है, है। उसको पुष्टि के लिए उत्तरार्ध की पुष्टि के लिए पूर्वार्ध है वो हेतु है कारण है और कार्य दिखाएंगे उत्तरार्ध प्रकृत अभाव न कथन भविष्य तटिप्ण उत्तरार्थ उगते अर्थ उत्तरार्ध के कहे गए अर्थ में पूर्वार्ध हेतु बन जाता है इस कारण से क्यों अमृत कभी मर् नहीं होता मर्त कभी अमृत नहीं होता उत्तार्ध तो में ये सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है प्रकृत रणथ अभाव न कथन भविष्य ये सिद्ध करना है उसके लिए हेतु बन रहा है पूर्वाध गारिका का पूर्वार्थ हेतु बना हुआ है ये बता रहे पूर्वार्धम हेतुत्व करके बोलते हैं भाष्य में हेतु रूप से कहते हैं अस्मात कारणात न भवती अमृतम मर्त्यम लोके नापी मर्त्यम अमृत हो रहा है लोक में ये देखा जो अमृत होगा वो मर्त्य नहीं होता लोक में भी देखा है नैयायिका आदि ने आकाश को अमर माना है आकाश का नाश नहीं मानते नित्य मानते हैं वो कभी मरते होगा आकाश लोक में भी देखा है यह तो आत्मा की बात नहीं लोक में भी देखा है यमात न भगति अमृतम मर्त्यम अमृत जो होता मर्त्य नहीं होता जो अमर होगा वो मृत्युग्रस्त नहीं हो सकता लोक में भी देखा है लोके ना मर्त्यम अमृतम और मर्द कभी अमृत भी नहीं हो सकता लोक में भी देखा है क्या देखा का एक तो टिप्पणी कारकर नंबर में अमृतम मने आकाश आदि जो आकाश काल दीख आत्मा मन इनको नित्य मानते हैं वो लोग अथवा परमाणु है चार भूतों का परमाणु पृथ्वी जल तेजवायु का परमाणु को नित्य मानते हैं तो वो कभी नाश उनके पद से नाश नहीं होगा लौकिक दृष्टान्त है यद्य भी प्रलयी दे वेदांत के हिसाब से क्यों तो जो उत्पन्न होगा नष्ट होगा किन्तु तो लोग ऐसा व्यवहार होता है दृष्टांत लौकिक देना होगा इसमांत न भवती अमृतम मर्त्यम अमृतम मर्त्यम न भवती जो अमृत होगा नित्य होगा लोक में जिसको नित्य मान के बैठे हैं लोग वो कभी मरते नहीं होता जैसे आपका शादी है नित्य माना हुआ लोगों ने हम नहीं मानते अलग बात है लोग तो मानते हैं ना नहीं आई का आदि मानते हैं ओ कभी नाश नहीं होता उसका मर्त तो नहीं हो सकता है और नापी मरत्यम अमृतम और जो मर्त्य होगा घटा आदि वो अमृत भी नहीं हो सकता घटा घटादी है मरते हैं नाश होने वाले हैं तो कभी अमृत भी नहीं हो सकता मरते मरते ही रहेगा और अमृत अमृत ही रहेगा लोग भी, भी देखा है घटा घटादी कभी अमृत नहीं हो सकते आकाश आदि कभी मरते नहीं हो सकते क्यों अपना स्वभाव है वह ये कहना है। तथा दो नंबर के डिपेंड है अमृतावेर मर्तवाद या संभव तथा कहा अमृत में मर्तित्व संभव नहीं और मरते में अमृतत्व संभव नहीं ततः प्रकृति मान स्वभाव से प्रकृति शब्द का करते है स्वभाव प्रकृति करते हैं स्वभाव अपना वस्तु स्वभाव है प्रकृति माने मान स्वभाव्य भाव अन्यथा भाव होना स्वतः प्रच्युति अपने आप प्रच्युति हो जाना किसी निमित्त के कारण होना औपाधिक प्रच्युति तो माना जाएगा किंतु स्वतः प्रच्युति होना संभव नहीं स्वतः प्रच्युति ना अपने आप नाश होना संभव नहीं है किसी निमित्ता को देखते हुए तो दिखाई पड़ता है औपाधिक वास्तविक नहीं है स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाव का प्रचिति कोई कर नहीं सकता निमित्त जन्य तो हो जाता है जैसे अग्नि को ठंडे कर देते है हैं मंत्र आदि के द्वारा ये अग्नि में कूदने वाले नहीं होते आंतरिक लोग तो पहले वहां मंत्र करके अग्नि को जो निकाल देते हैं अलग कर देते हैं सब तो कूद पड़ते हैं उनके बाल भी नहीं जलता कूद कूद करके सब काला बना दे, कोयला बना दे। हो जाता है हमारी मरीज मंत्र औषधि आदि के प्रयोग से ऐसा दिखाई कुछ देर के लिए रुक जाता है स्वभाव से नहीं स्वभाव नहीं हो सकता यही कहना चाहते हैं स्वतः प्रत्युति तीन नंबर कृपया का औपाधिकम तो भवत भवति। हाँ अमृत भी मरते हो जाता है रूप से और मर्द भी अमृत जैसे दिखता है औपाधिक रूप से तो हो सकता है किन्तु स्वभावता नहीं हो सकता है अग्नि रिव औ दृष्टान्त में जैसे अग्नि की उष्णता है कभी कभी उष्णता का अभाव हो जाता है मणि मंत्र औषधि आदि का प्रयोग करेंगे वहां चंद्रकांत मणि ला करके रख लेंगे अग्नि के पास, तो दाहकता नहीं रहेगी और सूर्यकांत मणि लाकर रख लेंगे तो अधिक ज्वाला हो जाएगी न्याय में चर्चा है चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि आदि की चर्चा है तो मणि के द्वारा मंत्र के द्वारा ये जो तांत्रिक लोग हैं ऐसे अग्नि में कूद नहीं पड़ते मंत्र का प्रयोग कर देते हैं उस बात जाते हैं जलते नहीं उनको कुछ नहीं लगता उस काल औषधि का प्रयोग से भी होता है कहीं औषधि कोई औषधि जड़ी आदि रख दिया तो अग्नि की दाहकता उस काल में नहीं हो पाएगी और प्रतिबंधक बना हुआ प्रतिबंधक हटाएंगे दाहकता है फिर फिर जलाने लग जाएगा अग्नि रहेगी अग्नि ठंडी हो गई हो प्रतिबंधक हो जाते हैं मणिमंत्र औषध प्रतिबंधक हो जाता है वो तो प्रतिबंध के कारण से वो दबे हुए हैं अपना स्वाद छिपा हुआ है वहां अग्नि का स्वाद छिप जाता है तो प्रतिबंध घटाते ही तो तैयार है स्थिति है अग्नि रीपा उष्ण जैसे अग्नि का उष्णता अग्नि की जो उष्णता है वो उष्णता कभी छोड़ने वाली नहीं अग्नि को स्वभाव है उष्ण ही रहना है हाँ मरी मणिमंत्र औषध आदि के प्रयोग में तो कुछ दब जाता है उष्णता का अभाव दिखाई पड़ता है तो स्वभाव तो उसका अभाव नहीं होता वहाँ अभाव नहीं हुआ है वह छिपा हुआ है मरी मंत्र आदि के प्रयोग में प्रति तो क्या आ गया या आ गया प्रतिबंध आ गया है क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं कार्य के लिए कारण माना हुआ है नई आये ये सस तज्ञान कालो दृष्टि का के बचह प्राग प्रतिबंध का अभाव कार्य साधारण और स्मृत कार्य में साधारण कारण इतने ईश्वर सबके लिए कार्य है कोई भी कार्य हो घट बनना हो ईश्वर के बिना नहीं होना है ईश्वर तज्ञान उसके ज्ञान जानकारी घट बनने वाला जानकारी होनी चाहिए ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर की इच्छा इस मिट्टी में घट बने इच्छा होती है ईश्वर की ईश्वर तज्ञान इतने अच्छा काल किसी समय में घट बनना है वो भी कारण है किसी देश में बनाएंगे घट वो भी कारण है किसी देश में तो घट बनेगा कोई जगह न हो तो कहां बनाएंगे आप कालो अध प्रत्येक का अदृष्ट होता है धर्माधर्म जुड़ा हुआ होता है उससे वो बनना है वो भी कारण है और प्राग अभाव होना चाहिए प्राग अभाव का अभाव प्राग प्रतिबंध का अभाव प्राग अभाव का अभाव हो तब घट बनेगा अगर प्राग अभाव जब तक रहेगा घट नहीं बनेगा प्राग अभाव का अभाव होना चाहिए और प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए तब कार्य हो ऐसा नहीं आयु बने कहा सस्त ज्ञान इतने अच्छा कालो दृष्ट दिखे प्राग प्रतिबंध का अभाव हो कार्य साधारण स्मृत है साधारण कारण है और कार्य के असाधारण कारण तो अलग अलग है असाधारण कार्य अलग अलग हो जाते हैं <coughs> तो अग्निरी काउशन से बोल दिया है टीका देखें उत्तरार्धम हेतुवत्व नहीं हो जाएगी उत्तरार्थ जो है कार्य रूप है हेतु हेतुभक्त कार्य होता है दिखाते दे ततः इत्यादि कहा ततः प्रकृति स्वभाव अन्यथा भाव स्वतत्र चितर न कथित भविष्य इत्यादि कहा है यथा अग्नि स्वभावूत उष्णव जैसे अग्नि का स्वरूप है स्वभाव है उष्णत्व यथा अग्ने स्वभावूत जो स्वभाव स्वरूप उष्णता है अग्नि की उसका अन्यथात्म साहित्य का मनम अन्य होना शीतला ठंडे थंड़ अग्नि ठंडी हो जाना ऐसा हो नहीं सकता अयुक्तम वो ठीक नहीं होता अग्नि ठंडी हो जाए वो होता ही नहीं स्वभाव उष्णता है उष्णा ही रहेगा तथा उसी प्रकार भी। अन्य अन्य वस्तु में देखना जिसका जैसा स्वभाव बना है जो अमृत होगा तो अमृत ही रहेगा तो फिर मरते होना संभव नहीं है आत्मा अमृत है फिर मरते होना संभव नहीं है उसकी जाति मान उत्पत्ति चाह रहे है। ये ठीक नहीं तथा अन्य त्रापी स्वभाव अन्यथात्म अंकितम जैसे अग्नि में देखा है अग्नि के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता उस सपाई रहना है वह ठीक इसी प्रकार अन्य वस्तु में भी स्वभाव से अन्यथात्म अनुचितम स्वभाव को अन्यथा करना अमृत को मरते मानना अनुचित है ये उचित नहीं है एक देशियों ने जो माना हुआ है आत्मा, अजन्मा भी मानना और उत्पन्न होता है मानना उत्पन्न होगा तो मरते होगा ये ठीक नहीं है <coughs> स्वरूप न प्रसंगा अगर वो स्वभाव अन्यथा हो जाएगा तो स्वरूप ही नहीं रहेगा अग्नि की उष्णता चली जाए उष्णता के पुंजों को ही अग्नि कहते हैं ईंधन को अग्नि नहीं बोलते हैं ईंधन में प्रकट है अग्नि उष्णता के जो पुंज है वही अग्नि का स्वरूप है तो जो कोयला दिखाई पड़ता है कोयला अग्नि नहीं है कोयला तो ईंधन है जलाने वाली तत्व है वहां वो है पानी डाल देंगे जलाने वाले तत्व जाने के बाद वो डली तो रहेगी ना वो अग्नि है क्या जो डली में अग्नि थी और वह डल्ली में अग्नि नहीं है अग्नि मानी उसका स्वरूप भी अग्नि होता है अगर अन्यथा होने लग जाए तो अपना स्वरूप ही खो जाना उसने स्वरूप से हट जाना पड़ेगा ऐसा होता है क्या वस्तु का नहीं होता ठीक इसी प्रकार है अगर आत्मा अजन्मा होता हुआ जन्म वाला होगा तो स्वरूप से समाप्त तो हो जाएगा आत्मा ही नहीं रहेगा वो स्थिति आ जाएगी इसलिए प्रकृति और अन्यथा अभाव न कथंजित भविष्य में समझ के चलना एक देशी को समझा रहे गए? आ नो ब्रह्म कार्य कारण उत्पत्ति उत्तर कालम काल मृतता ततो रूप भेदाद वयम अविद्धम तप एकदेशी शंका करेगा महाराज माने दोनों हो जाएगा अमृत भी रहेगा मर्तृत्व भी आ जाएगा नो ब्रह्म कारण रूपेण जो तो ब्रह्म है कारण रूप से अमृत है उत्पत्ति के मेरे ब्रह्म ही था सदैव स्वामी आशीर्घादिशी है मानी ब्रह्मा कारण रूपेण प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति के पहले अवस्था में जब देखते हैं अमृतम अभी अमृत है वो उत्पत्ति के पहले अमृत है मान जीव रूप से जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक अमृत है ब्रह्म उसके बाद कार्याण उत्पत्ति उत्तर कालम और कार्य के आकार जब आएगा जीव बन जाएगा जब उत्पत्ति के उत्तर काल में मर्तता गमित मर्तत्व को प्राप्त हो जाएगा तो दोनों हो जाएगा ये तत्व तो रूप भेदार ब्रह्म का दो रूप हो जाएगा मर्तत्व तो रूप अलग है और अमर रूप अलग है रूप भेदार उभयम अविरुद्धम दोनों हो जाएगा अमृतत्व तो भी बना रहेगा और मर्तत्व तो भी हो जाएगा कार्या कार से मर्त्य है और अपने रूप से वो अमृत है दोनों हो जाएगा उसके उत्तर में कहना चाहेंगे टिप्पणियां हैं छह सात परिणाम बाद में भी रहेगा ये जो शंका है परिणाम को लेकर के विवक्ता तो हम भी मानते हैं ना जीवरू से ब्रह्म ही उत्पन्न हुआ है उपाधि के कारण दिख रहा है मानते वो कहते हैं वास्तविक उत्पन्न होता है उनकी शंका है परिणाम बाद को लेकर के ब्रह्म बिगड़ गया है अभी जब जीव बना तो जैसे दूध का दही दूध फिर बनना नहीं है उसको तो तो दही बनने के बाद क्या दूध बनेगा बिगड़ गया इसी प्रकार ब्रह्म पहले तो जजन्मा था अब जन्म हो गया बिगड़ गया मरते तो आ जाएगा ये उनका है कि परिणामवाद के माध्यम से उनकी शंका है और उत्तर देंगे विवर्तवाद के रूप में यही बात है ये चलेगा रेखा मैंने शंका इम अभी परिणामवाद ने इम रेखा ये सब शंका रे क्री शंका रेखा का अर्थ है शंका साथ की टिप्पणी में कहते पतो तथा तत कारणेण अमृतत्व कार्यूपेण मर्तत्व तो संभाव यही है पूर्वादिकाना कारण रूप से अमृत होने पर भी कार्य रूप से मर्त्य हो जाएगा दोनों हो जाएगा ये सं है इस सं, इसके उत्तर भी सिद्धांति बोलते हैं है, का है। <coughs> भावो यो गर्त्यता थास्यति थास्यति यस्य भावो गच्छति मर्त्यतां <Kritake> <Kritake> जिस बाधिका स्वभावे ना अमृतोभाव जो अमृत वस्तु है स्वभावता अमृत है वो वस्तु मर्त्यतां गच्छति। वो वस्तु मर्त्यत्व पे जी प्राप्त होता है जिस वादी माना उत्पत्ति के पहले ब्रह्म अजन्मा था अमर था यही मानते हैं ना जो वादी एकदेशी और अब जन्म हो गया है और मर्तत्व आ गया बोलते हैं तो स्वभावना अमृतो यश भाव यश्यवादी ना, ना जिसवादी का एक को यश करके ले रहे हैं जिस वादी का होगा स्वभावे नमृतो भाव जो अमर वस्तु है पदार्थ है मर्तता यदि मर्त को जाता है वो अगर उत्पत्ति होगा तो मरेगा तो कृतकृत कर तो हेतु आ जाएगा जब उत्पन्न होगा तो कार्यत्व हेतु तो आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा यदि तद अनित्यम व्याप्ति बन जाएगी जो कार्य होगा अनित्य होगा कृतके अमृतस्त कथम कृतके अमृत अमृत अमृत निश्चला अमृत कथम थास्यति मते जिस वादी के मत में अमृत वस्तु मरते हो जाता हो तो कृतकत्व तो हेतु लग जाने से कृतके न कार्यत्व तो हेतु के कारण से तो माने उस का अमृत निश्चला कथम थास्यति फिर अमृत निश्चल कैसे सिद्ध हो पाएगा अमृत कैसे सिद्ध होगा अमृतत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा निश्चल होने पाएगा सिद्ध हो पाएगा ये कहा ठीक में देखे पूर्वाधम साध्याहार्मय के पूर्वाध को कुछ अध्याहार को साथ में लेकर के योजना लगाते हैं अध्याहारण सहित हम साध्याहारम अध्याहार के सहित कुछ अध्याहार लगाएंगे कुछ तो शब्द जोड़ करके बोले पूर्वार्ध के बारे में कहते हैं नर्बादी नई भाषण का जिसका स्वभाव अमृतो भाव स्वतः अमृत स्वरूप है ऐसा सब, माने वस्तु पदार्थ जो है, वह मर्ता पर जाये थर्त तो जायते पैदा होता है वास्तव पैदा यदि होता है कालिका ने वास्तविक पैदा होता हो तुत्पत् स्वभाव स्वभाव अमृत प्रतिज्ञा तो उसके जो प्रतिज्ञा वो वादी बोलता है उत्पत्ति के पहले अजमा अमृत है वो प्रतिज्ञा झूठे हो जाएगी उत्पत्ति के पहले तो वो अमृत था अब मरते हो गया ये जो प्रतिज्ञा है ये झूठी हो जाए क्यों कृत्य हेतु लग जाएगा यदि कृतज्ञ तद जो कृत कार्य होगा वानित्य होगा ये कहना चाहता है यश्य अमृतो भावो मर्तताम गिस वादी का स्वभाव का जो अमृत वस्तु है वह मर्तधाम उत्पन्न हो जाता है वर्तित्व को प्राप्त उत्पन्न होना माने वर्तित्व प्राप्त होना उत्पत्ति होना मानते हैं परमार्थ तो जाए थे वास्तव में वर्तित्व होना माने उत्पन्न होना वास्तविक रूप से उत्पन्न होता हो परमार्थ को तो उत्पन्न होता हो तस्यवादी ना उस बाधी का ये जो प्रतिज्ञा है क्या प्रतिज्ञा प्राग उत्पत्ति स्वभाव स्वभाव तो अमृत प्रतिज्ञा वो है वह उत्पत्ति के पहले तो अमृत था ये जो कहना यह झूठा हो झूठी हो जाए प्रतिज्ञा इसकी कथम तरी फिर हमारी प्रतिज्ञा कैसे झूठी होगी हमने कहा उत्पत्ति के पहले आज हमारा कहना यह है तो झूठी कैसे हो जाएगी तो उत्तर देते हैं कृतके न कार्यत्व तो ये आ जाएगा वो तो कृतकम तद अनित्यम व्याप्ति बन जाएगी जो कार्य कार्य होगा वो अनित्य होगा निश्चल नित्य सिद्ध नहीं पाएगा ये कहते हैं कथम तरी पूर्वादी कहा फिर कैसे तो सिद्धांत कहते हैं कृतक अमृत स्वभाव तृतकत्व हेतु के कारण से क्यों कार्य हो गया कार्य होने के कारण से तस्वभाव उस बाजी का ऊर्ज भाव वस्तु है कृतके न अमृत कृतक होने के कारण अमृत स कथम था सी फिर अमृत कैसे सिद्ध होगा जो कार्य होगा तो मरते हो जाएगा अमृतत्व तो सिद्ध नहीं होगी निश्चल हो अमृत स्वभावतया न कथनचित था क्षति निश्चल जो अमृत स्वभाव रूप से किसी प्रकार भी बैठने पाएगा रहने पाएगा उस, उसके मत में कि इसके मत में तो कहा न कथनचित था क्षति आत्मजाति वादी न जो आत्मा की उत्पत्ति मानने वाले वादी है जाति माने जन्म उत्पत्ति आत्मा के उत्पत्ति मानने वाले जितने वादी उनके मत में स्थिति आ जाएगी सर्वदम सर्वदा अजम नाम नास्ते कभी भी अजय शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे वो किसी भी काल में सर्वदा अजम नाम नास्ती है वह सर्वम व्यतन मरते हो उनके राम में अजमा नाम कोई वस्तु रहेगा ही नहीं जो कुछ भी होगा मरते ही होगा चल मरते ही बनेंगे कहा तो अनिर्मोक्ष प्रसंग क्या हो जब जन्म होगा तो मरना ही होगा मर्द फिर मोक्ष होने की संभावना नहीं है वास्तव में हमारा स्वरूप अजन्मा हो और किसी उपाधि के कारण जन्म दिखता हो तो उपाधि को हटाने पर अपने स्वरूप में बैठ जाना यह तो मोक्ष एक संभावना है वास्तव में हमारा स्वरूप मरते हो तो मरते स्वरूप को अमृत बनाना संभव नहीं होगा मोक्ष अनोक्ष प्रसंग आ जाएगा मोक्ष नहीं मिलने वाला इति अभिप्राय कहा ठीक है कथम एक नंबर की टिप्पणी इधर कथम अमृत स्वरूपेण न कथन से अमृत रूप से रह न रह पाएगा वो अगर को हो जाता है उत्पन्न होता है तो अमृत रूप से नहीं रह पाएगा ठीक <kuh> है ठीक है कारण से वह कार्यकार जन्मयुक्त मर्तत्वग मातृष प्रतिज्ञा से आप अवस्था में भी उन्होंने मरते ही स्वीकार किया जो अजन्मा मान रहे जो बाजी जब मरते मानते बाद में वहां भी मरते स्वीकार किया हुआ है कैसे दिखाते हैं प्राग भी उत्पत्ति के पहले भी कारण कार्य कारण जन्म होता है देखो जन्म किसकी उत्पत्ति किसी को कारण का ही तो कार्य के आकार से उत्पन्न होना है कारण ही जो होगा वही कार्य के आकृति से पैदा होना होता है मृत्यु कोई घट रूप से पैदा होना होता है कारण कारणशै कार्य कार्य कारण को ही कार्य रूप से कार्य के आकृति से जन्म योग्यता जन्म की योग्यता उसी में कारण में ही है कार्य के आकृति के रूप से जन्म की योग्यता उसी में है कारण में तो जन्म की योग्यता है ना होने से मरते तो मर्तित्व वह कारण वही मरते मानना पड़ेगा जब जन्म की योग्यता है तो मरते होगा क्या अमृत होगा मर्त ही होगा योग्यता है वहां क्यों कार्य के रूप से कार्य तो जन्म वाला है तो वो योग्यता वहां है तो मरते ही हो जाएगा मर्तित्व के बाद मर्तित्व निश्चय होने से मृष्व प्रतिज्ञा सा उत्पत्ति अजम सर्वम कहना प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी थी। उनकी ये कहा, तीन नंबर की टिप्पणी <laughs> मरते हुए मर्त होगा जन्म योग्य में ही मर्तित्व जन्म की जो योग्यता है वही मर्तित्व है और कुछ नहीं है जन्म की योग्यता नहीं है तो जन्म नहीं हो पाएगा और जन्म मानते हैं उस आत्मा के जन्म मानते हैं संसार दशा में तो जन्म की योग्यता है तो वही चीज है मर्तित्व आ जाएगा अगर मर्तित्व आ गया तो मोक्ष की फिर आशा नहीं करना कहना चाहते हैं ठीक है कथम तरही तस्य प्रतिज्ञा युक्त फिर उसकी प्रतिज्ञा सही कैसे होगी प्रश्न उस वादी का जो एक देशी है पहले अजन्मा मानता है बाद में जन्म मानता है तो अजन्मा जो प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध हो सकती है उसमें प्रथम तरही तस् जातिवादी है उसका प्रतिज्ञा उत्पत्ति के पहले जो अजन्मा प्रतिज्ञा है वो कैसे सिद्ध हो कहा कथम तर ही तस् प्रतिज्ञा युक्त फिर उसकी प्रतिज्ञा कैसे सही हो पाएगी तो कहते तो हैं कृतके न मर्त विलय न अमृतवादिना सकारनाख्य भावो बहती प्रतिज्ञा युक्त ये मानना पड़ेगा कृतके न मान मर्त विलय न मर्त्य को विलय करना पड़ेगा उसमें तो रखने पर अमृत हो नहीं सकता कृतके न मान मर्त विलय को विलय कर देते अमृत तस्वादि न सकारणाख्य भावो मरते को विलय करने पर भी उस उसवादी का कारण भारत अमृत हो सकता है उत्पन्न ही नहीं मानेंगे तो अमृत हो सकता है उत्पत्ति मानेंगे तो अमृत नहीं हो सकता ठीक हैलयावस्थाया अमृतावस्था परिणाम अमृतत्व तथो कि आशंका पूर्वादी कहता है महाराज भवत प्रलयावस्था अमृत अमृतावस्था परिणाम अमृतत्व बात प्रलय अवस्था में अमृत हो जाएगा जब मरेगा जीत मरेगा फिर आत्मा हो जाएगा अमृत अवस्था परिणाम अथवा परिणाम से हो जाएगा अभी मरते था बाद में परिणाम हो जाएगा अमृत हो जाएगा तत्व तो तो किंबा ऐसी शंका करके कहते हैं कृतके अरे बाबा कृतक जो होगा ना कार्यत्व तो आएगा तो अनितत्व आ जाएगा मर्त्यत्व तो ही आएगा ठीक है कृतके अमृत स कथम भाष्य इत्यादि कहा कृतकत् जो कृतकत्व तो जहां आ जाता है व्याप्ति बन जाती है यदि तद नि जो कृतक कार्य होगा वो नित्य होगा यदि कृतकम तद नित्यम यथा सस्यादिक जो खेती आदि होते हैं कार्य जन्य कार्य है वो नाश भी हो जाते हैं कृतकम तद नित्यम यदि विनाशी थे व्याप्तवाद नित्यत्व तो का अभाव जो विनाशित्व है उसके द्वारा व्याप्त है होगा वो से व्याप्त है माने अमृतत्व तो नहीं मिलेगा, तरी तरी तो मिलेगा। तो दिनाशित्त्त दिनाशित्त तो ये कृतकत्व तमृत अमृतत्व का अभाव विनाशित्व मिलेगा इससे व्याप्त है किंच और भी है टीका मोद्याम अवस्थाया कार्य महातम वस्तु अजम ब्रह्मास्पति ज्ञानाभावाद मोक्षा और दूसरी बात ये भी है अश्याम अवस्थायाम संसार दशायाम इस संसार काल में कार्यमात्र वस्तु तो अजम ब्रह्मष्टी कार्यमात्र वस्तु तो ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म वो मैं हूं ऐसे ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान प्राप्त करना संसार दशा में ही है शरीर आज में बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना है ना संसार दशा में तो कार्यमान बैठा है उसने तो संसार अश्याम अवस्था में संसार कार्यमात्र वस्तु जो कार्यमात्र जो वस्तु होगा कार्यमात्र पांच की कहा न तो किंचित अभी अकार्य अजम रूपों में कोई बचा नहीं संसार दशा में सब वस्तु कार्यमात्र हो कृतक ही होगा कार्यमात्रम वस्तु हो कार्यमात्र हो गया सारा वस्तु जो था कार्य कार्यस्वरूप हो गया अजम ब्रह्मास्मि ज्ञाना भावाद अजम ब्रह्म अहम ज्ञान होगा नहीं अजन्मा रहा ही नहीं संसार दशा में किसके साथ अपने को एकत्व करेगा अजम ब्रह्म अश्मी ऐसे ज्ञान का अभाव होने से मोक्ष होना मोक्ष होना भी संभव नहीं था यह भी तो जाएगा कहा। आत्मा इत्यादि कहा था आत्म जातिवादी न सर्वदा अजम नाम सर्वंगतमी कभी भी अजन्मा नाम की वस्तु तो मिलेगा ही नहीं आता जातिवादी का जन्मवादी का हमेशा मरते तो ही मिलेगा अत अल मोक्ष इत्यादि ठीक है आ परिणामवाद से सृष्टि श्रुति अनुसारे न स्वीकार्य तुम आशंक नहीं चलो मान लेते हैं परिणाम बाद से मान लेते हैं हम तो विव्रतवाद से कह रहे थे पूर्ववादी के बगा हट है परिणामवाद मानेंगे पहले अजन्मा था परिणाम हो गया मरते हो गया फिर तो बाद में साधना करके अजन्मा हो जाएगा अमर हो जाएगा फिर बाद मान भी लेंगे तब भी जो श्रुति और युक्ति से संगत तो हो लेना होगा जी कहते परिणामवाद्य सृष्टि सृष्टि श्रुति है अग्नि विस्फुल आदि का दृष्टान दिया भी चर्चा है तो सृष्टि नहीं कैसे मानेंगे संसार दशा है तो परिणामवाद सृष्टि जो दिखा रही है उसके माध्यम से अनुसार लेने पर भी यद्यपि सृष्टि स्तुति का तात्पर्य विवर्तवाद है किंतु परिणामवाद मानने पर भी कोई तो आपत्ति नहीं यह सिद्धांत बोलते परिणामवाद से सृष्टि स्त्रुति अनुसारेणा स्वीकार्यों आशंका परिणाम बाद वह सृष्टि स्तुति के आधार पर स्वीकार कर लिया है शंका करे आपने परिणाम बाद मान लिया है ना जब सृष्टि को मान लेते हैं तो परिणाम तो है और क्या है वो मिट्टी का घट होता है मिट्टी का परिणाम है वो ये स्वीकार ही है आपको परिणाम बाद मुख से बोलते नहीं है किंतु मानते हैं उसको है आप ये पूर्वादी कहेगा परिणाम को तो और क्या किया जीव जब बन गया है अभी पहले जीव था क्या उत्पत्ति के पहले तो वही ब्रह्मगा तो परिणाम है और क्या है ये तो होगा और क्या होगा ये पूर्वाजी शंका करेगा उसका उत्तर देते हैं खंडन करते हैं सिद्धांत कार्य का है भूत तो भूत दो वापिस सृज्य मे सामती निश्चित युक्त युक्त चवती नेतरत् भूतथ भूतो वापी सृज्य मे साम निश्चित युक्त युक्त चवती ने तरत वास्तविक तो सृष्टि हो या काल्पनिक सृष्टि हो दोनों के लिए श्रुतियां हैं दोनों प्रकार के श्रुति है विवर्तवाद वाली श्रुति भी है परिणामवाद वाली श्रुति भी है दोनों श्रुति है दोनों प्रकार की श्रुति है देव दोनों प्रकार से बोलता है भूतता माने पारमार्थिक रूप से सृष्टि को कहने वाले हैं कुछ अग्नि के पिस्पलंगा याद दृष्टांत देकर के बोल रहे हैं यथा अग्नि प्रदीपता सुदीपता अग्न विष्पुल इत्यादि श्रुति है और अभूतता माने झूठी सृष्टि को माया से दिखाना है ऐसे सृष्टि के विषय में समान दोनों श्रुति समान है होने पर भी क्या लेना होगा क्या त्यागना होगा विचार करें परिणामवाद लेना है या विपर्दवाद लेना है क्या तो निश्चितम युक्ति युक्तम तो शास्त्र के द्वारा जो निश्चित हुआ हो और युक्ति सम्मत हो तर्क से अनुकूल भी हो उसी को लेना होगा या जो ऐसा होगा तथा भविष्य वही होगा कार्य वही होगा न इतर दूसरा कार्य नहीं हो सकता जब वास्तविक सृष्टि कथन करने वाला भी है और अवास्तविक माईक सृष्टि कथन करने वाले भी दोनों प्रकार से बोल रहे हैं उस स्थिति में क्या करना चाहिए जो शास्त्रों के द्वारा निश्चित हो और युक्ति संगत भी हो तर्क संगत भी हो उसी को लेना चाहिए दूसरे को नहीं लेना चाहिए यह सिद्धांत क्या रहे है। अच्छा। में जाते हैं परिणामवादे विवर्तवादे सृष्टि स्त्रुतिर अविशेषाद दोनों प्रकार की श्रुति है परिणामवाद संबंधी भी है विवर्तवाद संबंधी श्रुति समान है दोनों प्रकार की श्रुति पाए जाते हैं अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्तिवशाद विवर्तवाद भी स्वीकर्तव्य इसलिए देखो तो ज्यादा क्या युक्ति क्या है वहां अद्वैत को पुष्टि करने वाली युक्तियां मिलते हैं तो इसलिए विवर्तवाद ही लेना होगा यह सिद्धांत कहना चाहते हैं सृष्टि यद्यपि सृष्टिक प्रक्रिया में दोनों आते हैं परिणामवाद की श्रुति भी है विवर्धवाद वाली भी है परिणामवाद विवर्तवादे सृष्टि श्रुतिर अभिशेषाद दोनों प्रकार की सृष्टि श्रुति है विवर्धवाद वाली कहने वाली भी श्रुति है सृष्टि विवर्धवाद कहा और परिणामवाद वाला भी है इंद्रो माया भी पुरु के अभिवर्तवाद को बोलते हैं वो और यथाशुद्रतापगा विस्पुल इत्यादि परिणामवाद दिखा रहे ऐसा लगता है बहुत सारे हैं तो परिणाम वादे विभक्तवादे सृष्टि अविशेषा सुनाई पड़ती है समान रूप से सुनाई पड़ती है दोनों प्रकार की श्रुति पाए जाते हैं किन्तु अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्तिवसात अद्वैत अनुरोधी जो श्रुति हैं, अद्वैत को अनुकूल करने वाली श्रुति कैसे नियनाथ किंचना सदैव के दिमाग आशीत आदि बहुत सारे है तो ये श्रुति और युक्ति भी उसी को पुष्टि करने वाली युक्ति भी मिलेंगे युक्तिवसात विवर्तवाद ऐसे स्वीकारते हैं। सिद्धांत कहते हैं कर्तव्य यहां विवर्तवाद का ही है परिणामवाद का नहीं है जीव रूप से दिखाई पड़ता है वास्तव में जीव उत्पन्न होता नहीं है आकाश की उत्पत्ति जैसे लगती है घट रूपी उपाधि बनने से घटाकाश पैदा हो गया बोला जाता है वास्तव में आकाश पैदा हो नहीं सकता आकाश वो, अभी भी घट उसको आकाश देखना हो घट को तोड़ो पहले भी आकाश था अभी भी आकाश है पैदा हुआ ही नहीं वहां विवर्तवादी है इसी की युक्ति है युक्ति से सिद्ध होता है उसी को विवर्दवाद वही स्वीकार करना चाहिए कहा सिद्धांत बोल रहे हैं छह की टिप्पणी युक्ति वसात युक्ति क्या है मिथ्यात्व अनुमान तो जागृत विषया मिथ्या स्वप्नवत युक्ति है जागृत के जितने भी विषय हैं मिथ्या जूठे हैं ये क्यों दृश्यत्व हेतु तो है इंद्रियों का विषय बन रहा है जैसे स्वप्न में होते हैं दृश्यत्व हेतु तो बैठा हुआ है स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होते हैं सभी मानते हैं इसको स्वप्न के वस्तु जैसे दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्या सिद्ध है जैसे वो है उस जागृत भी है युक्ति है मिथ्या है विवर्तवाद की पुष्टि करनी चाहिए टीका में टीका में सृष्टि स्त्रोते अद्वैत आनुगुण्य है प्रमाण युक्ति अनुगृहितम अद्वैतम एवं फल सृष्टि श्रुति भी है अद्वैत का अनुकूल करने वाले प्रमाण युक्ति भी है अनुमान प्रमाण है युक्ति भी है अद्वैत के अनुकूल करने वाली युक्तियां भी है इसलिए उस प्रमाण से अनुग्रहित जो अद्वैत होगा माना विवर्तवाद एवं अभिवक्तव्यम होगा ये कहना चाहते हैं निश्चितम युक्ति युक्त यद तत्त भवन निश्चित तो और श्रुतियों के द्वारा निश्चित किया गया हो और युक्ति जिसके पक्ष में हो जब समान श्रुति है युक्ति किसके साथ दे रही है युक्ति विपर्दवाद के पक्ष में देती है जाग्रत दृश्य मिथ्या दृश्यवाद स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ कोई सत्य नहीं मानता वही दृश्य तो यहां बैठा हुआ है जो दृश्य तो स्वप्न में था वही दृश्य तो जागृत में बैठा हुआ है तो उसे मिथ्या सिद्ध होता है विवर्तवाद वाली पुष्टि करने वाली अनुमान है यहलिए विव्रतवादी स्वीकार करना चाहिए यह सिद्धांत का कहा श्लोक बयावर्त्याम शंका दर्शक कारिका के द्वारा खंडनीय जो तो शंका है पहले वो दिखा देंगे आश्रय पूर्ववादी की शंका है नजातिवादी न प्रतिपादका न संग ब्राह्मण जो आजातिवादी अजन्मा मानते हैं आत्मा को आप लोग अद्वैत मानते हैं ना आत्मा पैदा ही नहीं हुआ अजातवाद आपका है पैदा ही नहीं हुआ नो आजाति वेदांती न जो आजातिवादी है कौन है वेदांती है अद्वैतवादी है उनका सृष्टि प्रतिपा प्रतिपादी का श्रुति संगत पर सृष्टि को प्रतिपादन करने वाले श्रुति में प्रामाण्य नहीं ला पाएंगे क्यों सृष्टि बोल रही है श्रुति और वहां तो जाति बता रही सृष्टि मानी जाति जन्म मान रही श्रुति और आप कहते हैं आजाति आपके मत में सृष्टि को बतलाने वाले स्त्रुति को घटाना संभव नहीं है ये पूर्वादिशंका कर रहा है अद्वैतवाद जो मानते हैं अजातवाद मानते हैं उनके मत में नजातिवादी रहा वेदांति रहा अद्वैतवादी रहा जो आजादवादी का उन्हें अद्वैतवादी वेदांति है उनका सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिर जो सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली सारी श्रुतियां जितने भी श्रुति आएंगे वो श्रुतिर न संगत छते प्रामाण्य को प्राप्त नहीं कर सकते श्रुति अप्रामाण्य अजैविक श्रुति कहां लगाएंगे वो नहीं सकते ये पूर्ववादी की शंका है दो नंबर की टिप्पणी प्रामायण क्रिया विशेषण देता प्राम यथा सात तथा न संगठते प्रामाण्य जिस प्रकार हो सके श्रुति में सृष्टिवादी में वो संगति नहीं लगेगी ये पूर्वादिशंका है सिद्धांत बोलते बाढ़ आपकी शंका ठीक है बाढ़ वित्त सृष्टि प्रतिपादी का श्रुति सृषि प्रतिपादी का श्रुति है हम नहीं जाएंगे श्रुति उसमें प्रामाण्य है कि नहीं है विचार करेंगे सृष्टि के प्रतिपादन करने वाली स्मृति का हम खंडन नहीं करते हैं श्रुति बाढ़ सृष्टि प्रतिपादक आद्य दे सृष्टि के प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं हम मानते हैं एक नंबर ट्रिप्पण मिथ्या मिथ्या सृष्टि के प्रतिपादक श्रुति हमारी कहना है जो सृष्टि के प्रतिपादन कर रही स्त्री मिथ्या सृष्टि को बतलाती है किसको है उसमें प्रामाण्य है सृष्टि को मिथ्या करने में प्रामाण्य है श्रुति प्रमाण है उसमें प्रामाण्य है टिप्पणी का अंतकार मिथ्या सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति विद्यते लगाना है मिथ्या सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं सिद्धांत के अर्थकार सातु अन्य परा जो श्रुति है उसमें तात्पर्य नहीं।, तात्पर नहीं है हाँ। सृष्टि में तात्पर्य नहीं है ये ना ना प्रकार न प्रकार उस सृष्टि का जो अधिष्ठान है उसको बदलाने में तात्पर्य है सृष्टि को दिखा करके उसी में करके उस तत्व में पहुंचाने के लिए सृष्टि में तात्पर्य नहीं रखते स्तृतियां सृष्टि परक जो वाक्य आते हैं सृष्टि में तात्पर्य नहीं है उस निर्विशेष आत्मा के प्रतिभा तो में तात्पर्य रखते हैं जो सृष्टि प्रतिवादी का स्मृति है वह तो अन्नपरा अन्य पर अन्नपरा मान अद्वैत तात्पर्य था सा अद्वैत में तात्पर्य रखती है स्तृतियां क्यों सामने वाला सृष्टि को मान करके बैठा हुआ है पहले बोले कि सृष्टि नहीं है तो वो मानने को तैयार नहीं है तो इसलिए पहले हाँ सृष्टि है कहना पड़ेगा हाँ है कहां से उत्पन्न हुआ कारण बताएंगे देखो निर्विशेष आत्मा से पैदा हुए हैं ये सारा सदैव स्वामले तो बकरे आशी देखा दी थे वहां से शुरू कर देंगे उनसे पैदा हुआ बाद में जाकर के नीति नीति के द्वारा नियनाथ के द्वारा उसी पर खन करेंगे है नहीं सिद्ध हो जाएगा उसमें तात्पर्य है सृष्टि प्रति का स्तृति इसलिए पतलाना पड़ रही है वो सामने वाला मान के बैठा हुआ क्या सृष्टि को मान के बैठा हुआ एक एकाएक नहीं गए तो मानेगा नहीं इसलिए हाँ आए भाई उसके बाद तो अनुमोदन करके बाद में समझा करके खंडन करेगा तो मान जाएगा इसमें तात्पर्य है तो कहा क्यों पहले हम बोल चुके हैं मृगलोह फुलिंगा दे सृष्टि रिया चोदिता पुराहा उपाय शोवता राम ना, नास्तक हम बोल के आए पहले एक आते उपाय सो शोभता इति अगोचाम हम पहले बोल के आए ये बात मि मिट्टी का दृष्टांत आदि जो कहा है। है। जो के द्वारा जो सृष्टि के प्रतिभागन किया है मृल लोह विष्फुलिंगादी आदि का दृष्टांत किया है सृष्टि रियाज चाह पहले सृष्टि की चर्चा जो कही गई थी वो किसके उपाय सो बताया वो ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म प्राप्ति में उपाय है ये नास्तिक वेद वेद होना संभव नहीं है सृष्टि का कथन शेष द्वेत नहीं है वो तो ए नकार उस आत्म तत्व में पहुंचाने के लिए है सारी स्मृति उपाय शोभताया नास्ती भेद कथन इत्यादि यदि इत्या अब चाहम हम करके बोल चुके हैं पहले कहा इधानी उगते भी परिहारे हमने उसका खंडन कर दिया है पहले सृष्टि के विषय में वो स्वार्थ परक नहीं है अन्य पर श्रुतियां है वो उस आत्म तत्व के प्रतिपादन के लिए ही सहयोगी है ऐसा कहने पर भी खंडन हमने इसका उत्तर दिया है सृष्टि प्रतिपादी का श्रुति की संगति है प्रामाण्य है कि नहीं हमने पहले उत्तर दिया है भी परिहारे, भी पहले खंडन किया है हमने उत्तर दिया हुआ इस, बा, इस बात में होने पर भी पुनः स्वयं परिहारों विपक्ष प्रति सृष्टि श्रुतिक आनुलोम्य विरोधा आशंका मात्र परिहार्थ अभी इसका उत्तर प्रश्न और उत्तर क्यों हो रहा है अभी कहता है प्राम्य नहीं है सिद्धांत कहते हैं प्रमाण्य है माने अर्थवाद वाक्य है वो इत्यादि क्या है वो तब कहते हैं पुनः पुनस् पुन या फिर प्रश्न और उत्तर दिया जा रहा है पूर्ववादी प्रश्न कर रहा है प्रामाण्य नहीं आ सकते अद्वैतवादियों के मत में श्रीष्ट प्रतिवादी का स्तुति के प्रामाण्य नहीं कहा उत्तर देंगे प्रामाण्य है अन्य पर गए स्त्रुतियां तो ये किसलिए विवक्षितार्थम प्रति जो विवक्षित अर्थ है आत्म तत्व को बतलाना है क्या है विवक्षितार्थम प्रति तीन की टिप्पणी विवक्षित अर्थ है अद्वैत रूप में सृष्टि विख्यात रूप होगा यहां पर विवक्षित अर्थ है या तो सृष्टि को मिथ्या घोषित करना या सृष्टि के माध्यम से उस अद्वैत पहुंचाना ये दो में से कोई विवक्षित अर्थ है उसके प्रति सृष्टि अक्षर आना सृष्टि का जो शब्दावली है सृष्टि कथन करने वाली श्रुति का शब्दावली का अनुलोम विरोधम आशंका पूर्वबोध बोलता है अनुपूर्व का विलोम हो जाता है अनुलोम में ठीक नहीं होगा पूर्वादि की होगी शंका तो मात्र शंका का परिहार करेंगे इसके लिए है कहते चार की टिप्पणी है अनुरोम में सामंजस्य उपन्नार्थ कर तो सामंजस्य नहीं पूर्ववादि कहेगा उसका उत्तर देंगे सामंजस्य है उस आत्मा को बतलाने का तात्पर्य अद्वैत को बतलाने में तात्पर्य बताएंगे कहा इसलिए अर्थ करते हैं समय हो गया है भाष्य में अर्थ करते हैं समय हो गया नहीं ओं भद्रम कृणे स्थान देवा भद्रम पश्येम्मा क्षेत्रगता स्थितोशेम देवित